पतंजलि योग सूत्र साधनपाद अनित सूचित दुखानात्म सु नित्य सुचित सुखात्मक ख्यार विद्या पांचवा अनित्य अपवित्र दुख कर और आत्मा से भिन्न पदार्थ में क्रमशः नित्य पवित्र सुखकर और आत्मा की प्रतीति अविद्या है इन समस्त संस्कारों का एकमात्र कारण है अविद्या हमें पहले यह जान लेना होगा कि यह अविद्या क्या है हम सभी सोचते हैं मैं शरीर हूँ शुद्ध ज्योतिर्मय नित्य आनंद स्वरूप आत्मा नहीं यह अविद्या है हम लोग मनुष्य को शरीर के रूप में ही देखने और जानते हैं यह महान भ्रम है दृग्दर्शन शक्तियोंात्मतवास्मिता छठवा दृग शक्ति और दर्शन शक्ति का एक ही भाव ही अस्मिता है आत्मा ही यथार्थ दृष्टा है वह शुद्ध नित्य पवित्र अनंत और अमर है और दर्शन शक्ति अर्थात उसके व्यवहार में आने वाले यंत्र कौन कौन से हैं चित्त बुद्धि अर्थात निश्चयात्मिका वृत्ति मन और इंद्रियां ये उसके यंत्र हैं ये सब बाह्य जगत को देखने के लिए उसके यंत्र स्वरूप है और उसकी इन सब के साथ एक रूपता को अस्मिता रूप अविद्या कहते हैं हम कहा करते हैं कि मैं मन हूँ मैं क्रुद्ध हुआ हूँ मैं सुखी हूँ पर सोचो तो सही हम कैसे क्रुद्ध हो सकते हैं कैसे किसी के प्रति घृणा कर सकते हैं आत्मा के साथ हमें अपने को अभिन्न समझना चाहिए आत्मा का तो कभी परिणाम नहीं होता यदि आत्मा अपरिणामी हो तो वह कैसे इस सुखी और दूसरे ही क्षण दुखी हो सकती है वह निराकार अनंत और सर्वव्यापी है उसे कौन परिणामी बना सकता है आत्मा सर्व प्रकार से नियमों के परे है उसे कौन विकृत कर सकता है संसार में कोई भी आत्मा पर किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता तो भी हम लोग अज्ञानवश अपने आप को मनोवृत्ति के साथ एक रूप कर लेते हैं और सोचा करते हैं कि हम सुख या दुख का अनुभव कर रहे हैं सुखानुषयी राग सात्वा जो मनोवृत्ति केवल सुख कर पदार्थ के ऊपर रहना चाहती है उसे राग कहते हैं हम किसी किसी विषय में सुख पाते हैं जिसमें हम सुख पाते हैं मन एक प्रवाह के समान उसकी ओर प्रवाहित होता है सुख केंद्र की ओर दौड़ने वाले मन के इस प्रवाह को ही राग या आसक्ति कहते हैं हम जिस विषय में सुख नहीं पाते उधर हमारा मन कभी भी आकृष्ट नहीं होता हम लोग कभी कभी नाना प्रकार की विचित्र चित्रों में सुख पाते हैं तो भी राग की जो परिभाषा दी गई है वह सर्वत्र ही लागू होती है हम जहाँ सुख पाते हैं वही आकृष्ट हो जाते हैं दुखानुषयी द्वेश आठवां दुख कर वस्तु पर पुनः पुनः स्थितिशील एक विशेष अंतःकरण की वृत्ति को द्वेष कहते हैं जिसमें हम दुख पाते हैं उसे तक्षण त्याग देने का प्रयत्न करते हैं स्वरसवाही विदिषोपि तथारूढ़ोभिनिवेश नवा जो पहले के मृत्यु के अनुभवों से स्वभावतः चला आ रहा है एवं जो विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है वह अभिनिवेश अर्थात जीवन के प्रति ममता है जीवन के प्रति यह ममता जीव मात्रा में प्रकट रूप से देखी जाती है इस पर भविष्य जीवन संबंधी सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है मनुष्य ऐहिक जीवन से इतना प्यार करता है कि उसकी यह आकांक्षा रहती है कि वह भविष्य में भी जीवित रहे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस युक्ति का कोई विशेष मूल्य नहीं है पर इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि पाश्चात्यों के मतानुसार इस जीवन में के प्रति ममता से भविष्य जीवन की जो संभावना सूचित होती है वह केवल मनुष्य के बारे में सत्य है दूसरे प्राणियों के बारे में नहीं भारत में पूर्व संस्कार और पूर्व जीवन को प्रमाणित करने के लिए यह अभिनिवेश एक युक्ति स्वरूप हुआ है मान लो यदि समस्त ज्ञान हमें प्रत्यक्ष अनुभूति से प्राप्त हुए हों तो यह निश्चित है कि हमने जिसका कभी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया उसकी कल्पना भी कभी नहीं कर सकते अथवा उसे समझ भी नहीं सकते मुर्गी के बच्चे अंडे में से बाहर आते ही दाना चुगना आरम्भ कर देते हैं बहुधा ऐसा भी देखा गया है कि यदि कभी मुर्गी के द्वारा बतख का अंडा सेया गया तो बतख का बच्चा अंडे में से बाहर आते ही पानी में चला गया और उसकी मुर्गी माँ इधर सोचती है कि शायद बच्चा पानी में डूब गया यदि प्रत्यक्ष अनुभूति ही ज्ञान का एकमात्र उपाय हो तो इन मुर्गी के बच्चों ने कहाँ से दाना चुगना सीखा